विनय पत्रिका विनयावली कहू कही कह कृपा निधे भवजनित विपतियती इंद्रिय सकल विकल सदा निज निज स्वभावती जय सुख सम्पति सरग नरक संतत संग लागी हरी परि हरि जतन करत मन मोरय भागी मै यति दीन दयाल देव सुन मन अनुरागे जोन द्रवहु रघुबीर धीर दुख काहन लागे ज जप मै अपराध भवन दुख समन मुरारे है बहुपति धारे हे कृपा निधान इस संसार जनित भारी विपत्ति का दुखड़ा आपको छोड़कर और किसके सामने रोऊं? इंद्रिया तो सब अपने अपने विषयों में आसक्त होकर उनके लिए व्याकुल हो रही है ये तो सदा सुख संपत्ति और स्वर्ग नरक की उलझन में फंसी रहती है पर हे हरे मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन इंद्रियों का ही साथ दे रहा है हे देव मैं अत्यंत दीन दुखी हूँ आपका दयालु नाम सुनकर मैंने आप में मन लगाया है इतने पर भी हे रघबीर हे धीर यदि आप मुझ पर दया नहीं करते तो मुझे कैसे दुख नहीं होगा अवश्य ही मैं अपराधों का घर हूँ परंतु हे मुरारे आप तो अपराध का विचार न करके दुखों का नाश ही करने वाले हैं मुझे तुलसीदास को आपसे सदा यही आशा है क्योंकि आप अब तक अनेक पतितों अपराधियों का उद्धार कर चुके हैं इसलिए अब मेरा भी अवश्य करेंगे केसव कहिन न का कहिए के सब का कहिए देखत तब रचना वि हरि समझ समझि नही मन, मन रहिये सुन्न भेत पर चित्र रंग नहीं खाचि तेरे धोए मिट न मरय भेत दुख पाई रही तन रवि करंडी रब सैरत दारुण मकर रूप तहिमही बदनहीन सोग्रस चरा चर पान करत जे जा सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल को मारे तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म सोयापन पहचारे हे केशव क्या कहो कुछ कहा नहीं जाता हे हरे आपकी यह विचित्र रत्ना देख कर मन ही मन आपकी लीला समझ कर रह जाता हूँ कैसी अद्भुत लीला है कि संसार रूपी चित्र को निराकार अव्यक्त चित्रकार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने शून्य माया की दीवार पर बिना ही रंग के संकल्प से ही बना दिया साधारण स्थूल चित्र तो धोने से मिट जाते हैं परंतु यह माया वी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता साधारण चित्र जड़ है उसे मृत्यु का डर नहीं लगता परंतु इसको मरण का भय बना हुआ है साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र की ओर देखने से दुख होता है सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है उस जल में एक भयानक मगर रहता है उस मगर के मुँह नहीं है तो भी वहां जो भी जल पीने जाता है चाहे वह जड़ हो या चेतन यह मगर उसे ग्रत लेता है भाव यह कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है उसी प्रकार इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है इस संसार को कोई सत्य कहता है कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है तुलसीदास के मत से तो ये तीनों ही भ्रम हैं, जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है केशव कारण कौन गुसाई केशव कारण कौन गुसाई दही अपराध असाध जान मोही तेहु अज्ञ की नाय परम पुनीत संत को मलचित दिन्ह तुम बनियाई तौक तो प्राधगण कह तारु कछु रही सगाई काल कर्म गति अगत्येव के सब हरि हाथ तुम्हारे सोई कछु करु रहु ममता प्रभु फिरुन तुम ही बिसारे जौ तुम तजह भजौन आन प्रभु यह प्रमाण पन मोरे मन बत करम नरक सुरपुर जह तघुबीर भोरे यद्यपिनाथ उचित न हो तयस से से दिन देखते तुम्हारी हे हे केशव स्वामी ऐसा क्या कारण अपराध है जिस अपराध से आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजान की तरह छोड़ दिया यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं और जिनके आचरण बड़े ही पवित्र हैं जो कोमल हृदय संत हैं उन्हीं को अपनाते हैं तो फिर अजामिल बाल्मीकि और गणिका का उद्धार क्यों किया था क्या उनसे आपकी कोई खास रिश्तेदारी थी हे हरे इस जीव का काल कर्म सुगति दुर्गति सब कुछ आप ही के हाथ है अतः हे प्रभो मेरी ममता का नाश कर कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं आपको भूल कर, इधर उधर भटकता न फिरूँ यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे तो भी मैं तो आप ही को भजूंगा, दूसरे किसी को अपना प्रभु कभी नहीं मानूंगा, यह मेरा अटल प्रण है आप नरक या स्वर्ग में जहाँ कहीं भी भेजेंगे वहीं हे रघुनाथ जी मन वचन और कर्म से मैं आप ही की विनय करता रहूंगा, हे नाथ यद्यपि यह उचित नहीं है कि मैं प्रभु के साथ ऐसी ठिठाई करूं, परंतु रात दिन आपकी निष्ठुरता देख कर यह तुलसीदास बड़ा दुखी हो रहा है इसी से बात हो कर ऐसा कहना पड़ा माधव अब प्रणत पाल पन तो मोरपन जे कमल पद देखे जब लगी मै दीन न दयालु तय मैन दास तय स्वावी तब लग जो दुख सह कह नही अंतर पियंतर तय उधार में कृपण पतित मय तय पुनीत श्रुति गावे बहुत नाथ रघुनाथ तो मोही अबन तजे बनिया वे जनक जननी गुरु बंध सुहत पति सब प्रकार हितकारी जयत रूप तम परो नहीं अथ कहु जतन बिचारी तुन अरभ्र करुणा बारिज लोचन मोचन भयहारी तुमसीदास प्रभु तब प्रकाश बिनु मिनु संसय नी हे माधव अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते तुम्हारा प्रण तो शरणागत का पालन करना है और मेरा प्रण तुम्हारे चरणार बिंदों को देख देखकर ही जीना है भाव यह है कि जब मैं तुम्हारे चरण देखे बिना जीवन धारण ही नहीं कर सकता तब तुम प्रणतपाल होकर भी मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते जब तक मैं दीन और तुम दयालु मैं सेवक और तुम स्वामी नहीं बने थे तब तक तो मैंने जो दुख सहे सो मैंने तुमसे नहीं कहे यद्यपि तुम अंतर्यामी रूप से सब जानते थे किंतु अब तो मेरा तुम्हारा संबंध हो गया है तुम दानी हो और मैं कंगाल हूँ तुम पतित पावन हो और मैं पतित हूँ वेद इस बात को गा रहे हैं हे रघुनाथ जी इस प्रकार मेरे तुम्हारे अनेक संबंध हैं फिर भला तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो मेरे पिता माता गुरु भाई मित्र स्वामी और हर तरह से हेतु ही हो अत कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे मैं रूपी अंधेरे कुएं में न गिरूं अर्थात सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देख परमानंद में मग्न रहू कमल दयन, सुनो तुम्हारी अपार करुणा भवसागर के भारी भय आवा से आवागमन से छुड़ा देने वाली है हे नाथ तुलसीदास का अज्ञान अर्थात रूपी अंधकार बिना तुम्हारे ज्ञान रूप प्रकाश के बिना तुम्हारे दर्शन के किसी प्रकार भी नहीं चल सकता अतएव इसको तुम ही दूर करो माधव माधवान सब विदही न मलिन यति लीन विषय को तुम समहे तुरहित कृपालु आरतहित ईसन त्यागी मैं दुख शोक बिकल कृपालु के कारण दयाल लाग नाहन कछु अव गुण तुम्हार अपराध मोर मैं माना ज्ञान भवन तनुनाथ सुई पावन मैं प्रभु जाना वेणुकिल त्रिखंड बसंत दूसन मृषा लगा वह सार रहित हत भाग्य भी पल्लो सो कहुकिवे तब प्रकार में कठिन मृदुल हरे विचार दृढ़ी दास प्रभु श्रंखला छोटे तुम्हारे छोरे हे माधव संसार में मेरे समान सब प्रकार से साधनहीन पापी अति दीन और विषय भोगों में डूबा हुआ दूसरा कोई नहीं है और तुम्हारे समान बिना ही कारण कृपा करने वाला दीन दुखियों के हितार्थ सब कुछ त्याग करने वाला स्वामी कोई दूसरा नहीं है भाव यह है कि दोनों के दुख दूर करने के लिए ही तुम वैकुंठ या सच्चिदानंद घन रूप छोड़कर धरा झाम में मानव रूप में अवतीर्ण होते हो इससे अधिक त्याग और क्या होगा इतने पर भी मैं दुख और शोक से व्याकुल हो रहा हूँ हे कृपा किस कारण तुमको मुझ पर दया नहीं आती मैं यह मानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है सब मेरा ही अपराध है क्योंकि तुमने मुझे जो ज्ञान का भंडार यह मनुष्य शरीर दिया उसे पाकर भी मैंने तुम शरीखे प्रभु को आज तक नहीं पहचाना मांस चंदन को और करील बसंत को वृथा ही दोष देते हैं असल में दोनों हतभाग्य हैं बांस में सार ही नहीं है तब बेचारा चंदन उसमें सुगंध कहाँ से भर दे इसी प्रकार करील में पत्ते नहीं होते फिर बसंत उसे कैसे हरा भरा कर सकते कर देगा वैसे ही मैं विवेकहीन और भक्ति भक्तिशून्य कैसे तुम पर दोष लगा सकता हूँ हे हरे मैं सब प्रकार कठोर हूँ पर तुम तो कोमल स्वभाव वाले हो मैंने अपने मन में यह निश्चय रूप से विचार कर लिया है कि हे प्रभु इस तुलसीदास की मोह रूप की तुम्हारे ही छुड़ाने से छूट सकेगी अन्यथा नहीं